साधना जिज्ञासा साधना कैसे करनी चाहिए क्या मंत्र जब से कुलनी जागृत हो सकती है समाधान किसी भी साधना को करने में दो बातों पर बहुत ध्यान देने चाहिए पहली तो यह कि साधना शास्त्र सम्मत ही होनी चाहिए और दूसरी बात व्यक्ति क्या करता है शास्त्र में इसका इतना महत्व नहीं है क्यों करता है इसका बड़ा महत्व है उद्देश्य के भेद से फलभेद हो जाता है जैसे ईसाई मिशनरी जंगल में जाकर स्कूल खोल रहे हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं दूसरे लोग दूर दराज के गांव में जाकर ऐसी सेवा नहीं कर पाते हैं परंतु यदि उनकी दृष्टि लोगों को ईसाई बनाने की है तो वे अपराध ही कर रहे हैं कोई गलत उद्देश्य से आपकी सेवा करे कि आप थोड़ा सा असवधान हो जाए तो आपका गला काट लें धर्मांतरण कर दें तो वह उसकी सेवा नहीं बल्कि अपराध हो गया उसका संबंध सेवा से कहा हुआ कहने का तात्पर्य यह है कि साधना में हमारा उद्देश्य बहुत शुद्ध होना चाहिए किंचित मात्र भी जगत विषयक उद्देश्य हुआ तो साधना से हम शुद्ध लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जैसे किसी ने उपनिषद परंपरा से पढ़कर रख लिए उन पर प्रवचन भी कर सकता है पर उसका उद्देश्य यदि पैसे कमाने का है तो क्या वह उपनिषद ज्ञान को अपने जीवन में चरित्स कर सकेगा अच्छा किसी भी साधना में विनियोग तत्व बहुत महत्वपूर्ण है इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कोई भी शास्त्रीय साधना चाहे वह मंत्र साधना हो या अन्य प्रकार की यदि वह शुद्ध भाव से की जा रही है तो कुंडलनी जागृत हो सकती है उस स्तर में चित्त जाएगा तो अनुभूतियाँ होंगी ही जिज्ञासा साधना काल में किस प्रकार के विघ्न आने की संभावना रहती है साधक उनको कैसे पार करे, समाधान सभी साधनाओं में बहुत से स्तर बताए गए हैं वे दो प्रकार के हैं विघ्न रूप और सहायक रूप साधना करते करते जब आपको किसी चमत्कार की अनुभूति होती है तब आपको विश्वास होता है कि मेरी साधना ठीक चल रही है यह सहायक है यदि कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो विश्वास शक्ति उतनी सुदृढ़ नहीं होती पर यदि आपका मन चमत्कार में ही टिक गया आप खाने पीने में ही लग गए और लक्ष्य को भूल गए तब यही विघ्न बन जाता है साधना में सबसे बड़ा विघ्न आगे चलकर उस स्थिति में आता है जहाँ पर अहमता का नाश आवश्यक है यह एक बहुत बड़ा विघ्न है क्योंकि कोई भी जीव अपना अस्तित्व खत्म करने को तैयार नहीं होता विशिष्ट अस्तित्व का इतना मोह होता है कि उसको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती कोई मरना नहीं चाहता हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने खूब विचार करके कहा कि अब यह जगत रहने लायक नहीं है फिर मरने के लिए गंगा में छलांग मारने के बाद भी उसका सारा प्रयास यही रहा कि कैसे बच जाए छलांग मारने के बाद भी जो शरीर रक्षा का प्रयास दिखाई देता है उसका मतलब यही है कि अंदर से कोई मरना नहीं चाहता यहाँ से ऊपर उठने और अहंकार के मरने से पहले इस बीच में साधक को बहुत प्रकार की माया दिखाई देती है जिससे वह घबरा जाता है उलझ जाता है इस समय गुरु शक्ति और देव शक्ति की रक्षा कर ही रक्षा करती है क्योंकि अपने अहंकार से तो कोई वहाँ बच ही नहीं सकता साधना में ये सब विघ्न है आप साधना करेंगे तो आपको स्वतः अनुभूति होगी जिज्ञासा क्या साधना काल में परिग्रह हानिकारक है समाधान हाँ साधक के लिए साधना काल में परिग्रह अत्यधिक हानिकारक है पर आजकल साधक परिग्रह के विषय में सावधान नहीं रहता परिग्रह का दोष उसमें आएगा ही इसको काटने के लिए जितना भजन करना चाहिए साधक उतना कर नहीं पाता है स्थानधारी साधु तो परिग्रह स्थान के लिए लेता है परंतु अन्य साधुओं को बहुत विचार करना चाहिए हम भगवान के लिए घर से निकले हैं बैंक में खाता क्यों रखें हमारा आधार तो भगवान है पैसे को आधार क्यों बनाएं इसलिए शास्त्रों में परिग्रह का बहुत अधिक निषेध किया गया है यम में देखिए सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य इनके साथ अपरिग्रह को कहा गया है परंतु आजकल कुछ साधु इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे अंदर पैसे का जो महत्व बैठा है वह साधना में विघ्न है साधु को इस विषय में सचेत रहना बहुत जरूरी है